milu milu milu milu milu milu milu milu उमंग, उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम मुन्नी के दांत दादी मां दादी मां इधर देखो तो अरे गिटू बेटी क्या हुआ दादी मां दादी मां देखो ना मेरा अरे बेटा दांत तो टूटेंगे ही उम्र ऐसी है दूध के दांत गिरेंगे तभी तो नए आएंगे तेरे मुन्नी कह रही थी आंगन की मिट्टी में दबा दूं तो उस पर मोतियों का पौधा आएगा मेरी दादी वैसे ही चमकेंगे ना अरे बेटी ऐसा कुछ नहीं होता दांत मोतियों जैसे तो तब होंगे जब तुम रोज इनकी सफाई करोगी दादी aapke daant kitne sundar chamkeele hain <laughs> par aye beta jab main tumhari umar ki thi to meri dadi mujhe neem ya babool ke ped ki daatun banakar deti thi dadi maa neem ya babool ka hi daatun kyon beti ye to ye ped aasani se mil jaate hain aur inmein aushadhiyon ke anek gun bhi hote hain acha to ye baat hai ha beti aur maloom hai main gadna bhi khoob अखरोट दांत से तोड़कर खाती थी गुड़ और शक्कर भी खूब खाती थी पर हां पर क्या दादी खाने के बाद दांत जरूर साफ करती थी अपने दादी मां अगर हमारे दांत ना होते तो तो तुम तुम्हारे दादाजी की तरह गन्ना नहीं चूस सकती थी खाना या कोई सख्त चीज चबा-चबा कर नहीं खा सकती थी ठीक है ना अमरूद को भी चबा-चबा कर नहीं खा पाती अब फिर बेटी तुम इतनी सुन्दार और प्यारी-प्यारी भी नहीं लगती ही। और जब मुश्कराती ही, तो तुम्हारे इन सुन्दर-सुन्दर दातों की जगे मसूरे दिखाई देते हैं। <laughs> हम आप नने मुने बच्चें मुन्ने बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे वाले मुन्ने बच्चे हैं अरे मुन्नी बिटिया क्या हुआ तुझे ओए दादी मां देखो ना मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है अरे बेटा दर्द तो होगा ही दांतों का ध्यान क्यों नहीं रखती तुम कितनी बहार का है तुमसे के खाने के बाद कुल्ला कर लिया करो खासकर मीठी चीजें खाने के बाद और तुम हो कि नहीं हो कुछ ओए बहुत दर्द के पास चलेंगी अरे नहीं बेटी तुम्हें बुखार तो नहीं है तुम्हारा ये दांत तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा ना दांतों के डॉक्टर को दिखाऊंगी बेटा मैं नहीं जाऊंगी मुझे डर लगता है घबराओ नहीं बेटी घबराओ नहीं डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे चलो बेटा चलो आओ चलो बेटा आइए मुनीश आइए बैठिए मुनीश जी तुम इधर तुम भी बैठ जाओ बेटा बैठो बेटा बैठो डॉक्टर बेटा मुन्नी के दांत में बहुत दर्द है अच्छा हां अभी देखता हूं मुन्नी बेटे यहां सामने आओ इस कुर्सी पे बैठ जा हां शाबाश बैठ जा अब बेटे अपना मुंह खोलो आ, आ आ बोलो आ थोड़ा और बड़ा मुंह करो थोड़ा सा और दे दे दे। ओहो ठीक है मसी जीskeleton मसूड़े से खून निकल रहा है लता मुन्नी तुम दांतों की ओर ध्यान नहीं देती हो बेटा मीठी चीजें खूब खाती हो तुम पता है दांत साफ न करने से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांत टूटने लगते हैं अच्छा बेटा अब अपना मुंह खोलो खोलो शाबाश मैं दवाई लगा देता हूं शाबाश अच्छा कि पीले दांत का चमकीले हैं हम्म और मजबूत भी हैं डॉक्टर बेटा आप ही मुन्नी को समझाओ ना, ना तो ये फल और सब्जी खाती है और ना ही दूध पीती है रोज दांत भी साफ नहीं करती ये मुन्नी बिटिया ये तो अच्छी बात नहीं है हम देखो बेटा तुम्हें तो रोज दूध पीना चाहिए ठीक है और फिर संतरा और अमरूद भी खाना चाहिए नींबू के शिकंजी तो तुम्हें अच्छी लगती ही होगी लगती है ना जी डॉक्टर साहब <laughs> और हां आंवले में भी विटामिन होते हैं जो दांतों को सुंदर और सफेद बनाते हैं और अब से तुम हर रोज दो बार मंजन से या फिर टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करोगी करोगी ना जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे पर हां टूथब्रश समय-समय पर बदलती रहना जी डॉक्टर साहब फिर मेरे दांत सुंदर हो जाएंगे ना हां हां क्यों नहीं <laughs> और डॉक्टर साहब फिर मेरे दांत में दर्द भी नहीं होगा ना भाई अगर तुम अपने दांतों की पूरी तरह से देखभाल करोगी तो तुम्हारे दांतों में दर्द हो ही नहीं सकता ठीक है डॉक्टर साहब अब आप मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी वाह बेटा कमल वाह डॉक्टर हो तो तुम्हारे जैसा <laughs> अरे देखो ना मुन्नी बेटी तो तुम्हारी बातों से दर्द भूल ही गई अपना <laughs> देखना मौसी मुन्नी का दांत अब जल्दी ठीक हो जाएगा डॉक्टर <laughs> <laughs> साहब अब मैं भी कुछ पढूंगी लिखूंगी aur <laughs> daant <laughs> मुन्नी के दांत अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम आलेख श्रीमती महेश कक्कड़ कलाकार सरोज भार्गव बाबला कोचर पायल और प्रिया संगीतकार राकेश पंडित गायन स्वर नेहा और अनन्या ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो